तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ष्ठी व्यवदेश कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो अंतिम हो और उसी आधार पे हम सब जगह निर्णय कर लेंगे जहां जहां ष्ठी व्यवदेश है वहां वहां आत्मा है ऐसा हम नहीं कह सकते ना लेकिन सहायक अवश्य होता है हमें पता लगता है कि यहां ष्ठी व्यवदेश हो रहा है यानी चेतन है यहां पर इतना ही इसका तात्पर्य लेना है हो गया कुछ पूछना है बोलिए आचार्य ये अस्थि आत्मा ये चेतन शरीर के लिए प्रतिज्ञान है न इसके अंदर आत्मा है नहीं अस्थि आत्मा मतलब हाँ आत्मा तत्व चेतन तत्व हाँ शरीर के अंदर रहते हुए शरीर के अंदर रहते हुए कह लीजिए ठीक है नहीं तो इसके लिए कैसे इसका प्रयोग होगा कि शिलापुत्र उसमें तो वो जो मूर्ति है उसमें तो प्रतिज्ञा ही नहीं है की इसके अंदर आत्मा है ये ष्ठी वहां से मत लीजिए आप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 बहुत अच्छा लगता है तो एक और ये तीनों हो वर भी मिल गया राज्य भी मिल गया और संतान भी मिल गई एक तरफ तो ये सुख हो और एक तरफ शत्रु से छुटकारा हो शत्रु के वश में हो जाते हैं ना मैं लोग कैद कर लिया शत्रु ने हमारे को पराजित हो गया राजा अब शत्रु की कैद में है किसको पसंद करेंगे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 तो यथा दुखात क्लेश है न तथा सुखा ठीक है अच्छा इसके लिए आप यह भी देखें कि सुखी होते हैं तो हम हंसते खुश होते हैं ना हैं? या तो एक बात पे हम कितने हंस सकते हैं कितनी बार हंस सकते हैं एक बात पे चुटक पे और एक बात पे कितनी बार रो सकते हैं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 आजकल जो जिसको हेल्दी बोलते हैं, गोपाल जी हेल्दी है ना इनके साथ एक और आए थे हमारे चंद्र भाटिया जी जो पहले दिन थे ना दूसरे दो दिन थे तीन दिन थे यहां आने से पहले अचानक उनको बंबई जाना पड़ा तो उनकी सासू जी थी जो फिसल के गिर गई थी हड्डी वड्डी टूट गई थी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 मोटो में भी रोग होते हैं अंदर ही अंदर रोग रहते हैं बहुत सारे रोग होते हैं हृदय रोग है मधुमेह है और तरह के रोग हैं उच्च रक्तचाप है और एक पतला हो लेकिन निरोग हो हम किसको पसंद करेंगे तो भले ही लोग कुछ भी कहें पतले हैं लेकिन रोग तो है बीमारी और हेल्थी तो होना अच्छा है कि भाई तंदुरुस्त तो हृष्टपुष्ट है बहुत मोटों को हटा भी दे हृष्टपुष्ट व्यक्ति शरीर और एक पतला शरीर तो हम निरोगता को हम पसंद करेंगे अगर चुनाव करना पड़े तो हम उसको पसंद करते हैं क्यों क्योंकि रोग हमें दुख देता है हम कष्ट नहीं चाहते तो यथा दुखात क्लेश है पुरुष न तथा सुखाभिलाषा ठीक है एक परीक्षाओं के अंदर अंक दिए जाते हैं इतना लिख दिया तो इतने अंक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 तो 90 ना आके हमारे पिचासी अंक आएंगे 90 तो वैसे थे 10 माइनस और एक एक अगर माइनस हो रहा है तो तो 10 कट जाएंगे 90 ठीक होते हुए भी आंक आएंगे अस्सी तो जब माइनस मार्किंग होती है तो कैसे करते हैं हम प्रश्न किसी ने ऐसे दिए हो परीक्षाएं वो बहुत सोच समझ के करते यूं ही नहीं लगा देते क्योंकि उल्टा पड़ेगा ये एक अंक आना तो दूर एक अंक कम हो जाएगा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 कहीं पर भी कोई भी जगह हो चाहे भारत हो चाहे कोई जो भी देश हमें अच्छा लगता हो कि ये बहुत अच्छा देश है ये स्थान बहुत अच्छा है कि देहरादून में जाएंगे जंगल के बीच में रहेंगे वहां तो कोई दुख नहीं होगा शहरों में तो प्रदूषण है कश्मीर में जाएंगे स्विट्जरलैंड में जाएंगे जहां भी कोई है कि वहां सुख पूरा हो जाएगा कुतरा भी कहीं पर भी और को भी कोई भी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 कष्ट तो अनुभव हो रहा है ना और उस कष्ट से हमारा स्वाभिमान भी बढ़ रहा है और उनसे हम श्रेष्ठ भी हो रहे हैं कि देखो कष्ट होते हुए भी हम कर सकते हैं पर... <laughs> और बताइए कौन आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिनको कोई कष्ट नहीं होता है क्योंकि <laughs> तो दुख कष्ट होता है तब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है क्यों आध्यात्मिक की परिभाषा यही बना रखी है लोगों ने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 कष्ट तो दिखाई दे रहा है स्वामी जी बताएंगे तो सूत्र को बदल देंगे फिर हम ठीक है वो उन्होंने उस समय लिखा होगा उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई कुत्रा पी को भी सुखी लेकिन विज्ञान प्रगति करता है मनुष्य प्रगतिशील प्राणी है तो इस सूत्र में संशोधन अपेक्षित है उस समय के लिए ठीक था ये आज के लिए नहीं है जी स्वामी जी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 यात्रा से बहुत ज्ञान बढ़ता है ना यायावर की तरह से घूमते रहो घूमते रहो देखते रहो लोगों को देख के ज्ञान बढ़ता है कई लोग इसी भी इसी में ही लगाते हैं लीजा सम्पन्नता भी होती है तो घूमते रहते हैं हाँ घूमने से जितना ज्ञान भ्रमण से उतना है उतना कैसी से नहीं होता है लोगों को देखेंगे उनके आचार को देखेंगे संस्कृति को देखेंगे खान को देखेंगे विविधता भाषाएं सब तरह से बड़ा आनंद आता है घो खूब घूमते हैं तो इस पे भी कोई यात्रा पे निकल सकता है ऐसे व्यक्ति कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कह दे कि मैं पूर्ण सुखी हूं दूसरे शब्दों में क्या है मेरे दुखों की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है पूर्ण दुखों की पूर्णतया अनिवृत्ति हो गई है तो कह सकता है मैं कृतिक हूं तो कुत्रा भी को सुखी में इनकी तरफ से तो ये अटल सिद्धांत है कोई भी नहीं चक्रवर्ती राजा सबसे अधिक धन प्राप्त व्यक्ति ठीक है इतना ही रखते हैं इसी सूत्र से संबंधित आगे और चर्चा है वो आगे देखते हैं संख्या दर्शन की चौवालीसवीं कक्षा पिछली कक्षा में सुख दुख की बात चल रही थी आत्मा के बारे में चर्चा हुई आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि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 नहीं आगे देखिए तो पांचवें अध्याय छठे अध्याय का सांख्य दर्शन के छठे अध्याय का सातवां सूत्र हमने पिछली कक्षा में अंत में किया था कुत्रापि को सुखी न उसका एक तात्पर्य तो ये कि कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है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 आप में से कोई बता सकता है अपने लिए कि मैं इतने प्रतिशत सुखी हूं इतनी कमी बाक इतनी कमी है कोई तो को को कह सकता है एक प्रतिशत की कमी है कोई दस की कमी है कोई पच्चीस की कमी है कोई पचास की कमी है किन्हीं को कुछ कहना है कि कितने प्रतिशत सुखी हैं? यानी इतने कमी है मेरे को अभी सुख की अपने अपना आकलन कोई सुख का बता सकते हैं नहीं चलिए जितना भी है कुछ ना कुछ दुख तो है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 उस अर्थ में कहते हैं ये तो सबको ही दुख मान रहे हैं तो तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपनते विवेचिका ठीक है किन्हीं को पूछना है उतर गई बात चलो अनुभव की बात है लेकिन विवेचका वाली बात तो अनुभव की नहीं है अभी तो उत्तरी नहीं होगी वो तो पांचवें सूत्र में कहा था अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता कृतकृत्यता कब होती है दुखों की अत्यंत निवृत्ति होने पर होती है यही मुक्ति हुई फिर मुक्ति में अत्यंत दुख की निवृत्ति है उस पर कोई आक्षेप करेगा कि ऐसी क्या मुक्ति फिर जिसमें सुखी नहीं है आप मुक्ति की परिभाषा ये कर रहे हो जिसमें कि दुख नहीं है बस तो नवा सूत्र को सुख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 हो गया तो जहां कहीं ये आता है कि मुक्ति केवल दुखों की निवृत्ति है तो वहां केवल ये समझना चाहिए केवल एक अंश में ये बात कही जा रही है वास्तव तो में तो सुख भी है उसका निषेध नहीं है इसी तरह से संसार में भी क्या केवल दुखी दुख है नहीं दुख नहीं सुख भी है सुख का निषेध नहीं कर रहे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 तो बोले असंगत्वादी की श्रुति है निर्गुणत्वम आत्मा आत्मा का निर्गुणत्व है उसमें ये विशेष गुण नहीं आते हैं एक तरह से निर्गुण है बस अपने आप में जैसा है वैसा है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो बोले फिर सुख दुख कैसे हो जाते हैं इसको तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया बोलिए परधर्मत्व तत्सिधि ही अविवेका ये जो सुख दुख है यह पर का धर्म है दूसरे का धर्म है आत्मा का नहीं है इसका तात्पर्य कि सुख तब होता है जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो सत्वगुण की वृद्धि कहां होती है वो आत्मा में नहीं होती है तो मन में अंतकरण में होती है दुख कब होता है जब रजोगुण की वृत्ति होती है रजोगुण किसमें बढ़ता है आत्मा में नहीं बढ़ता है अंतकरण में बढ़ता है तो यह सत्वर तम के घटने बढ़ने में इस दृष्टि से कहा पर भी, दूसरे का धर्म होते हुए भी तत्सिद्धि उसकी सिद्धि हो जाती है आत्मा को कैसे अविवेक अविवेक के कारण से आत्मा को जब अविवेक होता है वो अविवेक की स्थिति में होता है उसको विवेक वे, नहीं होता है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 लेकिन सुख दुख का वो अनुभव करता है यह सामर्थ्य उसकी है कैसे अविवेक से अविवेक होगा तो बंधन होगा और बंधन होगा तो सुख दुख होगा तो परधर्मत्वे तत्सिद्धि ही अविवेक ये अविवेक ही सबसे बड़ी जड़ है बार बार बोलते रहते हैं बंधन का कारण पहले अध्याय में भी अंत में बताया निष्कर्ष निकाल के ये भी बंधन का कारण नहीं है यह भी नहीं अविवेक बंधन का कारण है और वो हमारे दुख का भी कारण है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 अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है कब से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है काल से ये अविवेक क्या है काल है अनादि अविवेक का तो ये अनादि है इसका कोई प्रारंभ नहीं है अन्यथा अगर हम इसको अनादि नहीं मानेंगे अर्थात तो इसका प्रारंभ मानेंगे शादी मानेंगे कभी यह अविवेक प्रारंभ हुआ है तो दो दोष प्रसक्ते दो दोष आएंगे दो दोष आएंगे दो, दो, दो प्रश्न खड़े होंगे जिसका कोई समाधान नहीं होगा एक तो यह कि यदि यह अनादि नहीं है तो यानी कभी ना कभी शुरू हुआ है आदि है तो कब से हुआ इसका कोई उत्तर आएगा या तो अनादि मानो अनादि नहीं मानते हैं तो शादी मानो शादी मानेंगे तो कब से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 एक अगर हम स्वरूपत अनादि कहें तो ये कभी भी उत्पन्न नहीं हुई वो मतलब होगा फिर तो कभी भी उत्पन्न नहीं हुई तो कभी भी नष्ट भी नहीं होगी वो तो सृष्टि बस चलती रहेगी चलती आ रही है और चलती रहेगी ये अर्थ निकलेगा यदि स्वरूपतः अनादि माने तो अनादि और अनंत लेकिन सृष्टि उत्पन्न भी होती है नष्ट भी होती है उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट ये कब से चल रहा है अनादि काल से चल रहा है तो अब इसको कहेंगे ये प्रवाह से अनादि है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 समाधि की अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार कर लेता तो उसको विवेक हो जाता है तो अविवेक समाप्त हो गया तब और फिर मुक्ति के पश्चात जब वो लौट कर आता है तब अविवेक शुरू होता है तो शुरू और अंत उसका हुआ फिर ना हुआ ना यही तो प्रभा से अनादि कह दिया ना इसलिए तो फिर समय तो है ना कि इस समय शुरू होता है अविवेक और उत्पन्न हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ था उससे पहले शुरुआत कब हुई इसकी वो तो फिर भी नहीं कह सकते हम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 एक कोई काल ऐसा होगा कि इससे पहले कभी भी वो अविवेक से ग्रस्त नहीं हुआ ये पहली बार अविवेक से ग्रस्त हुआ वो कौन सा काल है वो कह कि ये है तो बोले उससे पहले क्यों नहीं हुआ था अभी क्यों हो गया वो यात्मा तो पहले से था चेतन तत्व तो अभी कैसे अविवेक से ग्रस्त हो गया उससे पहले क्यों नहीं हुआ कोई उत्तर नहीं आया लेकिन जब हम प्रवाह से अनादि मानते हैं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 ये जो अविवेक है ये आत्मवत आत्मा के समान न नित्य ऐसा नित्य नहीं हो सकता आत्मा नित्य है यह सिद्ध है जैसे आत्मा नित्य है ऐसे ये अविवेक नित्य नहीं हो सकता आत्मा की तरह है? आत्मा को प्रवाह से नित्य नहीं कहते वो स्वरूप से नित्य है आत्मा की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश ये चल रहा हो ऐसा नहीं वो तो ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट होगा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 d <laughs>